क्या आप अगला कदम बढ़ाने के लिए तैयार है रेडियो मधुबन एक सो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 आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान आए हुए हैं पूना से जो विशेष टायर कंपनी में अपनी सेवा देते हैं सेंचुरी शायद सेंचुरियन में काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ एक खूबसूरती ये भी है आज के हमारे मेहमान सतीश जादव जी जो है काफ़ी लंबे समय से ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं तो उनका वो भी एक आध्यात्मिक अनुभव और साथ ही साथ एक विशेष करियर के बारे में भी वो आपको बताने वाले हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है कॉम्बो पैक का अनुभव कराएंगे आध्यात्मिकता के साथ साथ अपने जीवन में व्यवसाय या काम करते हैं या करियर अपन करते हैं तो उसमें आपको कैसे अपने आप को बेहतर करना है बेहतर जीवन शैली के बारे में बताएंगे ताकि आप जिस भी जगह नौकरी करेंगे वहाँ पर आपको बेहद आनंद भी आएगा और खुशी भी होगा ताकि आपके व्यवहार से लोगों में एक संतुष्टि महसूस करेंगे कि सतीश जी जिस दिन काम पे होते हैं तो बाकी सभी लोग अपने कलीग्स जो है खुश रहते हैं क्यों सतीश जी का एक व्यवहार के कारण तो आइए वो सारी चीज़ें जानेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सतीश जी के अनुभव के द्वारा आप सभी सुनिएगा तो आप सभी की तरफ से सतीश जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति सतीश जी कैसे हैं आप है, बेस्ट, है। बेस्ट है तो सतीश जी मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं वो थोड़ा सा इंट्रो के रूप में बताइए हमारे सभी श्रोता बंधुओं को मैं सतीश भाई आ, आ, तीस साल से अपने ज्ञान में हुँ। हुँ। आ, का हम, आ, में का कंपनी है उधर हम लैबोरेटरी काम करते हैं। जिसे टायर बनाते हैं उसके अंदर फैब्रिक मैनुफेक्चरिंग होता करके, टेस्टिंग करके है ओके तो okay. हाँ, तो अच्छा यहाँ प, आ, ये कहाँ पर है कंपनी में बोसरी में पुना में हाँ, पुना, पुना, पुना, पुना हाँ। के पास हाँ। तो आप कहाँ रहते हैं पूना में काले कालेवाड़ी अच्छा अच्छा तो कितने समय से आप काम कर रहे हैं इसमें चालीस साल से कंपनी में काम क्या बात है चालीस साल की आपने सर्विस पूरी की है बहुत-बहुत शुभकामनाएं आपको अच्छा सतीश जी मैं सबसे पहले तो चाहूंगा पढ़ाई कहाँ पर हुई थोड़ा सा वो बचपन की यादें भी ताज़ा कराइए अपने स्कूल लाइफ की कॉलेज लाइफ की <laughs> तो हम बचपन <बच्च्च्च laughs> में में स्कूल जाते थे नही बिल्कुल लेकिन ग्यारहवीं तो, ऐसा ही पा, मतलब पास हो गए लेकिन थर्टी फाइव परसेंट तो अभी करने का क्या है तो आपने कोई तो जम था नहीं जी तो जी जो सेंचुरियन का कंपनी में कुछ लोगों को ले रहे थे अच्छा अच्छा तो हमें भी उस बेसिस पे उतने इस पर ले लिया हो और उन्होंने ट्रेनिंग दिया अच्छा कैसा कंपनी में काम करना है कैसा मतलब सेफ्टी का सब बताया और इसमें क्वालिटी के डिपार्टमेंट में भेज दिया उन कंट्रोल देख सकते है अच्छा ये हुआ कि आप ग्यारहवीं तक पढ़ाई पूरा किया और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था और फिर भी आपने ग्यारहवीं तक अच्छे से अपने आप को संभाला और उसके बाद अचानक से आपको लॉटरी लगी कि ये नौकरी का अपॉइंटमेंट मिला और वहाँ पर एक और लॉटरी ये रहा कि आपको स्वयं उन्होंने सिखाया ये सारी चीज़ें उन्होंने हाँ हाँ हाँ चलिए ये बहुत अच्छी बात है कई बार हमारे जो गाँव के बच्चे हैं जो आदिवासी बेल्ट के लोग हैं वो भी पढ़ाई में थोड़ा कम ही एवरेज रहता है बहुत कम देखा गया है कि जो बच्चे अच्छे पढ़ के आगे निकलते हैं आदिवासी वर्ल्ड में तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन है यहाँ पर कि सतीश जी जो है अपनी पढ़ाई में ध्यान ना होते हुए ग्यारहवीं तक उन्होंने पूरी पढ़ाई की और ऐसे में उनके पास एक अपॉर्चुनिटी था जो कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे बीच में तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं सोचना है हमेशा सकारात्मक रहें आशावादी रहें क्योंकि इससे आपको जैसे आशावादी रहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल जाता है और आप किसी भी नौकरी में जाते हैं तो कंपनी वाले जो हैं आपको ट्रेन करते हैं इसलिए आपको कंपनी वाला जो नौकरी है वो सेफ भी रहता है और आप उसमें दक्षता धीरे धीरे हासिल कर सकते हैं कई बार एक जगह मैंने पिछली बार जब बात की थी एक हमारे मित्र से तो उन्होंने कहा उनको कंपनी में नौकरी तो लगी और जैसे जैसे नौकरी करते गए वहाँ पर एज ए क्लर्क को असिस्ट कर रहे थे कागज़ इधर से उधर करना नोटिस बोर्ड पे लिखना और लोगों को मैसेज करना वो ऑफिसर को असिस्ट करते थे तो अचानक से क्या हुआ उनके यहाँ 26 जनवरी का जो फंक्शन हो रहा था तो उसमें उन्होंने बोला कि हम लोग कुछ खेल का आयोजन किया था उनके ही स्टाफ के लिए तो ये ऑफिसर लोगों के लिए खेल का था तो इनके अंदर भी वो खेलने का जो है उन्हहर था तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने साहब को मैं भी खेलूँ क्या सर मुझे भी अच्छा लगता है खेलना तो साहब ने बोला ठीक है खेलो हमारे साथ में तो उन्होंने खेलने के लिए उनको ले लिया और हुआ ऐसे कि ये अच्छा खेलने लगा और अच्छा खेलने लगा तो उनके जो मैनेजर थे उन्होंने उसको बोला कि इसको इसमें ट्रेन करते अपन तो ये अपने कंपनी के माध्यम से खेलेगा जाके तो उसकी लॉटरी उसमें लग गई और वो खेल में अच्छा करते करते उन्होंने वहाँ पर कंपनी को रिप्रेजेंट करके खेलना शुरू कर दिया और जैसे ही खेलना शुरू कर दिया तो कंपनी को बड़ा अच्छा लगा उससे काफ़ी जो है नाम हो गया कंपनी का और उस व्यक्ति को जो है उनकी टैलेंट को देखा गया तो ऐसी भी कई चीज़ें होती हैं इसलिए अपने ओनर को संभाल के रखिए और कहीं से भी आपको लॉटरी मिल सकता है तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद सतीश जी से और जानकारी हासिल करेंगे आप सुनाए हैं रेडियो वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज के खास मेहमान सतीश जी हैं जिनसे बातें हो रही है सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कुछ स्कूल या आ, स्कूल के टाइम में कुछ हमारी मस्ती भरी बातें होती हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती है या टीचर से मार खाया हो वह चीज भी हमें याद रहती है तो ऐसा कुछ बचपन की कोई इंसिडेंट सुनाइए हमें बचपन में मुझे ना इतना पढ़ाई में इंटरेस्ट हा, हा, हा। तो हम स्कूल में जाते थे तो मैं एक दिन मैं निकल गया बीच <laughs> में से निकल गया और वो जो दफ्तर मैं पिक्चर के थिएटर में घुस गया अंदर गया हाँ। तो पैसे कम, तो कम हाँ। <laughs> तो तो उन्होंने देख लिया मुझे हाँ। अभी आपको तो मानो इसके बाद क्या होने क्या वाले पता गया। चल गया फिर वही पड़ी होगी दो चार फिर घर जाने के बाद तो उन्होंने अपना तो हाँ। चलिए एक सीख मिल गया आपको कि हम अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी चोरी पकड़ी जाती है और उसके लिए हमें जो है ज्यादा भुगतान करना पड़ता है तो वहाँ से आपने सीख लिया और पिताजी की डांट आपको जो है मजबूत बनाया और आप आने वाले समय में कभी भी ऐसा छुट्टी मार के नहीं गए और वो अभी तक जारी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सतीश जी मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों के मन में भी कभी कभी ऐसे ख्याल आता होगा लेकिन ऐसे ख्याल आने से वो जो है हमारे जीवन को बहुत मुश्किल कर देता है हमारे करियर में हमारे चारित्र में नुकसान पहुंचाता है इसीलिए ऐसी कोई चीज़ें ना हो हाँ आपको जाना ही है तो पिताजी को या टीचर को ज़रूर बता के वहाँ से छुट्टी लेकर जाए और कई बार छुट्टी नहीं मिलने से कोई बात नहीं आप अगले दिन अपने घर से जो है छुट्टी लिखवा के जाएंगे तो आपको छुट्टी ज़रूर मिलेगा लेकिन कारण जो है अच्छा होना चाहिए जो बिना मतलब के कारण वाली बात है वो नहीं होना चाहिए और उसके लिए आप इस्कूल इस के बाद वो काम कर सकते हैं इस्कूल के बाद भी आप फिल्म देखना हो तो देखने जा सकते हैं लेकिन विद्यार्थी जीवन में इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करने से आपके जीवन को एक गति मिलेगा अच्छी जो है शुरुआत होएगी और अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी सतीश जी एक और बात मैं चाहूँगा कि स्कूल लाइफ की स्कूल में पढ़ते पढ़ते आपको सबसे अच्छा कौन सा टीचर लगता था या जो हमारे ऐतिहासिक बातें पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए या इस व्यक्ति का स्टोरी आपको अच्छा लगता हो उसके बारे में बताइए हमारे को एक गुरु गुरुजी करके हमको पढ़ाते थे अच्छा, तो पढ़ाते तो कहानी के रूप में अरे वाह ऐसा कहानी बताते थे फिर उसका वो उसका, उसका उसके मैच करते थे जो भी किताब में इतिहास इतिहास के जो इतिहास था इतिहास पढ़ाते थे ज्यादा तो कहानी के रूप में बता के हमारे ब्रेन में बरबर फिट हो जाता था की कहानी के रूप में उन्होंने उनको इंटरेस्ट आता था हम बैठे रहते थे खाना खाने का भी याद नहीं रहता था इतना मतलब उखो जाते थे। खो जाते थे थे तो वही एक टीचर है कि जो हमारे को इतिहास अभी ये जो हमको हमारा जो ये अध्यात्म है जी। से, उनका जो पिछले जो हमारे देवी देवता धर्म किया पुराने आम है जो वंश है हम उनके वंश से तो उन्होंने जो टीचिंग किया था हमका वही इतिहास हमको दोहराया जाता है की तुम ऐसा करो करते। तो उसमें जो हमारी जिंदगी आगे जाके बहुत कुछ हमको फायदा मिलता है उसका और वही मिला है मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था लेकिन ये बाकी सारी चीजें में बहुत कुछ रुचि लगा हाँ खुशी होते कि इसमें हमें सीखना है और कुछ तो भी करना है दुनिया से अलग कुछ से भी करना है बिल्कुल बिल्कुल तो वो किया हमने और करते ही रहते अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा की डिफरेंस लोगों से अलग अल अलग कुछ करते वो। सही बात है सतीश तो जी तो बहुत आता है। बिल्कुर, बिल्कुर। बात, अच्छी बात आपने बताया अपने जीवन का की आपको अपने एक टीचर जो ऐतिहासिक चीजों को लेकर बहुत ही अच्छी तरह से बताते थे स्टोरी बना के आपको बताते थे उनकी पढ़ाने का जो स्टाइल है वो अभी भी आपको याद है और उनको अभी भी आप याद करते हैं तो यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि हम अगर कोई काम करते हैं और बहुत अच्छी तरह से हटके करते हैं तो वो याद रह जाता है और इसीलिए सतीश जी को भी ऐसे ही काम करना पसंद है जो हटके हो तो आज भी वो उन चीज़ों को कर रहे हैं और अपने जीवन में अच्छा बन रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं और सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाए हैं रेडमो वन वन, वन सुनते रहो मुस्कर रहो सुन नहीं मैं हूँ आत्मा ये हमको मालूम हो देह नहीं मैं हूँ आत्मा ये हमको तन नाम निशा टूटा जब एक कंगन तो आए सभी विकार यहां लौट जाना नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और हमारे साथ आज के विशेष मेहमान सतीश जाधव जी हैं पुणे से आए हुए हैं और बोसरी जो उनके यहाँ एक पूरा आईटी टेक्निकल सेक्टर है जिसको कहते हैं कंपनीज जहाँ पर बहुत होता है वहाँ पर बोसरी करके एरिया है जहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं और वहाँ पर आप सेंचुरियन में काम करते हैं शेंचरेंका उसमें काम करते हैं जहाँ पर टायर्स बनते हैं गाड़ी में जो टायर बनते हैं टायर लगते हैं वो अलग अलग कंपनीज में उसका पूरा जो आउटर कवर है वो बनता है आप देखेंगे कि वो कैसे बनता है सतीश जी से जानेंगे तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार सतीश जी का बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आप अपना जो जॉब है उसके बारे में बताइए और जो गाड़ी के पहिये कंपनी टायर बनते हैं टायर टायर तो तो बहुत मजबूत रहता है है है है वो वो वो कंपनी कंपनी में में में कैसे कैसे बनता बनता क्या उसके उसके अलग-अलग अलग-अलग पार्ट पार्ट अलग -अलग जगह बनते हैं तो आपके हाँ कौन सा पार्ट बनता है और कंपाइल पूरा बनके निकलता है? उसके बारे में आराम से हमारे हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए बताइए जो छोटा मतलब छोटा साबुदानाइप साबुदाना टाइप साबुदाना अच्छा, अच्छा। कर करते है तो स्पूल स्पते रहते अच्छा चक्र में घूमते रहता है उसमें लग जाता है और वो फुल होने के बाद उसको फिर वो दूसरा एक मशीन रहता है वो जाता है दो दोस्त पुल अभी हाँ। एक रहता है ना उसका जाता जाता है है अच्छा अच्छा तो दोनों को ट्विस्ट जाता है। ओके। ट्विस्ट दिया ओके करते हैं हाँ। और उसका स्ट्रेंथ चेक करके उसका निकल के उसका ये यान हो गया कार्ड देते उसको पहला फिर उसका एक बना अच्छा अच्छा तो एक बना के बाद उसका पूरा एक ऐसा क्रिल रहता है वो क्रिल में लोड करते हो हाँ, तो हुए हाँ, और उसके बाद उसका फैब्रिक तैयार करते हैं अच्छा, अच्छा कपड़ा अच्छा, का वो जैसा हमारा कपड़े का, हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुर, बिल्कुर। तो करते कपड़े का जो पूरा ऐसा फिर उसको डिपिंग प्लांट रहता है उसमें डाल देते डिपिंग लेके उसका स्ट्रेंथ चेक करके वो टायर कंपनी को भेज देते है वो टायर कंपनी वाले उसका स्ट्रेंथ देख के उसमें वो रबर में व्इंड करके उसको मार्केट में सेल हैं। हम्म हम्म और जैसे की वो सेंचुरिक में काम करते हैं जहाँ पर टायर जो बनते हैं उसका जो पहले मेटीरियल आता है बॉल्स वाइट बॉल्स होते हैं और फिर उसको कलर के साथ जब वो मशीन में डाला जाता है उसका फिर एक लहर बनता है जो राउंड होता है और वो धागा जैसे बनता है उसे लपेटा जाता है फिर उसके दो अलग अलग पार्ट फिर वापस जॉइंट होते आगे फिर उसका जो है फाइब्रिक तैयार करके उसको फिर एक किसी प्रोसेस में डाला जाता है तो इस तरह से ये प्रोसेसिंग होने के बाद फिर क्या चीज़ें पूरा टायर बनता है या कवर बनता है सिर्फ उसका कवर बनता है जी जी चलिए हाँ हाँ हाँ बहुत बहुत ही सुंदर जो है वाइट रोल आपका बनता है फिर उसको बाद में कलर किया जाता है ओ, डिपिंग रहता है डिपिंग रहता है अच्छा डिपिंग उसको ब्लैक कर देता है कर बिल्कुल कर बिल्कुल कर पहले वाइट कलर का ये जो है रॉड तैयार हो जाता है और फिर कलरिंग हो के वो फिर वापस जो है बिल्कुल जैसे धागा बनता है वैसे ही ये सारी चीज़ें फैब्रिक धागा का ही बनता है और बाद में फिर उसका कपड़ा जैसे बनता है वैसे ही ये टायर का भी जो वो बन जाता है फिर उसके बाद वो अच्छी तरह से जो है आगे के लिए प्रोसेसिंग होते होते फाइनल प्रोडक्ट टायर बनके टायर का ऊपर का जो टायर है वो सारी चीज़ें बन जाती हैं तो ये विशेष प्रोसेस है जिसके बारे में हमने अभी सतीश जी से सुना तो आइए आगे बढ़ते हुए एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और आखिरी कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम लोग हैं और सतीश जी से उनका आध्यात्मिक जीवन का अनुभव भी सुनेंगे आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुरते रहो mun nahi बढ़ाने के लिए रियो रेडियो मधुबन एक सौ आठ एफ में एक प्रस्तुत करता है नमस्कार के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है कार्यक्रम के आखिरी मोड पे हम लोग पहुंचे और सतीश जी हमारे साथ हैं जिन्होंने आपको एक कंपनी में काम करते हैं जहां पर टायर बनता है तो यहां पर जैसे कि सतीश जी ने कहा उनको पढ़ाई में इतना रुचि नहीं था लेकिन काम के लिए बड़े रुचि कर रहे हैं और वहाँ पर वो पे जब लगे तो उनको सारी चीजें सिखाई गई और लैब अप्रेंडिसन है वहाँ पर तो मैं चाहूँगा सतीश जी स्वागत है फिर से और लैब टेक्नीशियन का क्या काम होता है वो थोड़ा सा बताइए आपका मेन वर्क क्या है और कैसे इसको आपने कितने दिन में सीखा ये काम भी हम सीखते हैं यहाँ क्योंकि ने ये, ये तो प्रोसेस चलता रहता है स्पूल निकल स्पूल बोलते हैं उसको स्पूल निकलता है तो उसको हमें ना निकाल के वो उसमें से वो उसका सैंपल लेके वो इंस्टॉल मशीन रहता है उसके ऊपर वो उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं मशीन में Hmm. फिर उसका मॉइस्चर कितना होता है उसका एचआर उसका हीट 205 हीट में वो टिकता के नहीं उसका hmm. वो 16 घंटा रखने के बाद हम उसको चेक करते hmm. तो उसमें फिफ्टी परसेंट तो भी आना चाहिए जी जी दो तो सौ डिग्री सेल्सियस में हीट में चलता क्या नहीं वो hmm. तो टायर में तो उसका ज्यादा हीट रहता है ना टिकता के नहीं इसके लिए हमको करना पड़ा वो चेक करते है उसके बाद और उसका वो डिटेक्ट वगैरह वो चेक करते है उसका हम्म तो बराबर है कि नहीं वो तो चेक उसका तो टेंसाइल करना वो करते हैं फिर उसका उस में वो वो में भी आता है कि उसको 16 घंटा रखने के बाद 205 दो सौ पांच डिग्री नहीं। नहीं। नहीं। तो वो चेक करते हैं फिर वो फेब्रिक तैयार होता है उसका भी स्ट्रेंथ चेक करते हैं बनाने के बाद वो और कुछ क्वालिटी डाउन नहीं ना हो गया स्ट्रेंथ चेक करके हम उसको आगे कंपनी को भेज देते हमारे कंपनी टायर है। सब कंपनी को उसका रोल हम उसको सेंड कर देते आ, डिपिंग, डिपिंग करके दे दे दे देते। बहुत बढ़िया चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को और विद्यार्थी मित्रों को आपकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगा तो ब्रह्मा कुमारी इसको आपने कैसे जाना कैसे समझा और कैसे जाना हुआ वो थोड़ा सा बताइए आखिरी में तो बचपन से ही हमें ना मतलब हमें तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तो चीज़ों पे उधर वो बच्चे जो है जो मतलब उनको घर से भी कोई ट्रेनिंग उनके साथ रह रहे के, तो नहीं रहे थे मुझे बिल्कुल, तो बिल्कुल लेकिन साथ ही नहीं लेकिन उसमें एहसास हो गया तो कुछ सभी खा, खाली है जिंदगी खाली है एक दिन ऐसा टचिंग हो गया अभी ये उधर सेंटर था वो हमारे उधर हम गए तो उधर अंदर गए तो उन्होंने बताने को शुरू कर दिया तो, आ, मुझे तो उसमें इंटरेस्ट ही था इंटरेस्ट लगा फिर उसके बाद सीखते सीखते सीखते फिर जिंदगी में क्या अच्छा क्या बुरा उसका नॉलेज आया उसके बाद अभी भी अभी इतना और बोलता कि और सीखना चाहिए उसका जो है ना खींचा बिल्कुल आकर्षण और भी मुझे चाहिए वो चाहिए और सीखना तो उसका जो अट्रेक्शन अभी भी जा रहा नहीं कुछ अच्छा, तो अच्छा, कुछ ना कुछ करता रहता आप सतीश तो हाँ, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और निश्चित तौर पर आपको ये खोज थी आपकी खोज यहाँ पर पूरा हो रहा है लेकिन खोज इतना गहरा है की आप रोज नए अनुभव करते हैं और रोज़ आपको लगता है कुछ और सीखना है तो वो आपको कनेक्टिविटी बना के रखा है पिछले काफ़ी लंबे समय से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और यही जिज्ञासा जो पाने की जिज्ञासा है उसी की वजह से आप यहाँ पर हमेशा जुड़े रहते हैं और इनके सारे जो शिविरस होते हैं सारे जो मेडिटेशन व प्रोग्राम्स होते हैं उसे अटेंड करके आप अपने आप को एन्हांस कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं तो सती जी बहुत बहुत शुभकामनाएँ और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए तो मैं तो बोलता हूँ कि जो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं हमें कुछ न कुछ सिखाने के ही जाते हैं ऐसा नहीं सिखाते नहीं लेकिन तुम्हारा ध्यान जाएगा कि ये गलती की वजह से इसमें प्रॉब्लम आया तो उसको समाधान स्वरूप में जिंदगी में उसको बाहर निकालने का हमेशा कोशिश करो और कोशिश नहीं करें तो कूजे बैठे रहेंगे तो नहीं होगा फिर कोशिश करो समाधान तो निकलता ही है बहुत बढ़िया सतीश जी बहुत सी सुंदर मैसेज आपने कोट किया कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं इसीलिए आप इस जिज्ञासा से देखें कि ये प्रॉब्लम मुझे कुछ सिखा रहा है मुझे कुछ आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहा है अगर आप इस टेक्निक को अपनाएंगे इस मानसिक स्थिति को यानि मनोभाव को अपनाएंगे तो आप जीवन में हर मुश्किल का सामना आसानी से करेंगे और कोशिश करके आप जीत हासिल करेंगे शुभ आशाओं के साथ एक बार आप सभी की तरफ से रेडियो टीम की ओर से सतीश जाधव जी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुभकामनाएँ बहुत ही सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए सतीश जी थैंक यू ओम शांति चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही मैं सतीश जी का अनुभव इसलिए आप तक पहुँचाया क्योंकि वो अध्यात्म के साथ साथ सीखने की एक जिज्ञासा लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं तो आपके जीवन में भी अगर आपकी पढ़ाई कम है तो घबराइए बिल्कुल नहीं आपके लिए भगवान ने कुछ सोच के रखा है क्योंकि यह संसार भगवान का बनाया हुआ है तो उन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ अलग सा रखा हुआ है तो आप पढ़ाई कम करने के बावजूद भी अच्छा व्यक्तित्व बना के रखिए और अच्छे जीवन शैली को बना के रखिए और ईमानदार रहें तो आपको किसी न किसी कंपनी में एक अच्छा, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और धीरे धीरे आप काम सीखते हुए हायर पोजिशन तक जा सकते हैं इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते एक नए करियर में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हमार गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति